श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकथा द्वित परछेद कलौ भक्ति न कर्म कर्मयोगी प्रभु यानम आतक अति सवधानतया तदीय शरीररक्षण विधीये अतो मगमनत क्लेशो जाये से प्राय य अल्प गन्तुम अल्पदूर अ शक्नो यनम आवसम सधौ मग्न अभूत तदा करणसो तदा कणसो वारी वर्षण प्राविट काल सघन गगन मग कर्दमा भक्ता यानम अणुप्या ते अप्य रथयात्रा उपलक्ष्य बालाकाल पत्री भेपुवाद्यम वादय यानम गृहस उपनीत गृहस्वान तथा आत्मिया द्वार उपेत्य अभ्यर्थना चक्रु उपरी आरोह सोपन ऊत अभ्यर्थना प्रकोष्ठ उपरी आरह्य एव श्रीरामकृष्ण अपश्य यसधर तम अभ्यर्थी अभ्यथम आयाति पंडिता दृष्टि प्रतीयते स्म यतौवन प्रौढ़ आपन्न उज्ज्वल वर्ण इष्यते चेदर वक्त शक्य कंठे रुद्राक्षश्रक सह अतिन सभक्तिश्री प्रभु प्रणनाम तत स्वहम गृह आनीय उपावेशयत, भक्ता अन्वागमन आसन स्वीक्रु सर्व एव यत सुका यीपे उपवेशदीय श्रीमुखनस्रृत कथा पाश्यी नरेन्द्रराखाड़मोदय तथान भक्ता उप उपस्थिता सी हाजरा महोदय अभी श्रीरामकृष्णन साक दक्षिणेशर काली मंदरता आगता श्री प्रभु प्रभुपंडित दर्श दर्श भावीष्ट अभूत परम यदस्थो हसन पंडित प्रति दृक्पातेन व्यक्ति उत्तमं उत्तमं परम कथयती अस्तुद प्रवचन कुरुषे श महाशय अहम शास्त्रतात्पर्य बोधयु चेष्टे श्री श्रीरामकृष्ण कलिकाल कृते नारदीया भक्ति शास्त्रे यकर्म जात कथित तदनुषि अवकाश क्वा। एदानिम ज्वरे दसमूल क्वाथो नोपकारोपकारा नो, नो दशमूल क्वाथोपचार प्रयोगिण इत, अति संिबार मिक्स चार इेत कर्म कर्तुम कर्मकर् उपदशस तथा शिपुछवर्जन वक्तव्य अहम एतेत वच् युष्मा आपोधन्यनियात गायत्री युष्माकत्री जप सिद्धि भविष्य कर्मकर्तव्यता यदि एक वजसी तदाईश कर्मिनो वक्तुम अर्सी विषयी जनह तथा प्रवचन सहस्रश प्रवचन अभी विषय लोका कथम अभिशं न शक्यसी पाषाणभित कि आयासशंकु प्रोचि शक्य आयासशंको शिरो भंगो भविष्य तथा भित्ति स्थाप आघाता मकर से किन्यासी कमंडलु चतुर्ध तथेव पिभ्रम्य तव पर प्रवचन विषयजना महान उपकार कोप न जायते परम तम क्रमण ज्ञासी गोशिशु आद्य प्रयासन दंडा भवनोति अतरा अंतरा पतती पुनः दंडावन तो दंडा भविचं च शिक्षक नवाग तथा विचार ईश्वरलाभे सती कर्म त्याग योग सो भक्त को विषय की ज्ञा न शक्नो परम स नावको दोष प्रथम प्रभंजन समुभविंतीड़ी कस्य आम्र आम्रे बोध न शक्य ईश्वरलाभो ने कोपी का कर्म हाथ कर्म की दिन नामना अश्रु रोच सकृद ओम राम इतुच्चारण तो यदि चक्षु चक्षुष अश्रु निसम निश्च अवेहि तव कर्मण अंत भूय सन्ध्यादी कर्म न करनीय फलोदे सत्यवुष्प निपत भक्ति फल कर्म पुष्प गृहस्थु सुतगर्भाव चेद कर्म कर्म न शक्न श्श्रु दिनेर्म ह्रा कौमावृत्त अश्रु प्रा श्श्रू प्रा कर्मण वारयती सुते सा तम आदा कवल परिचर निरता ठती न पुनः कर्म, कर्म करनी वर्तते संध्या लियते। गायत्री लीयते गायत्री प्रणव लीना प्रणव सामध लयन यथा घंटा घंटाध्वनि टम टम आम इती। योगी नाद भेदेन पर ब्रह्मणि लीयते सन्ध्यादी कर्मण लयो ज्ञा कर्महान जायते।